श्री श्रीरामकृष्णकथामृत श्री श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता जान पिचय शैलजाचरण मुखोपाध्याय कलकाताटर्जी स्ट्रीट स्थल से श्यामसुंदर विग्रह सेवक मंदिर प्रांगणे श्री प्रभो ज्येषो भ्रता रामकुम झामापुक प्रथमतः चतुष्पी स्थापित मित्रस्य शैलजाचर गृह रामकृष्ण श्रंगे गोलाप माता परचि परिचिता। अन्नपूर्णादेवी नाम अन्न गोलापसुंदरीदेवी कथा रोकातुराब्राह्मणी ना उल्लिखिता उत्तरकलकाताया बाग बाजारे ब्राह्मणपरिवार जन्म तस्य अद्वित कन्या श्रीमत्या, चंड्या सह ठाकुर पिवार सौरेन्द्र ठाकुर से उद्वाह अभवे स्वामीपुत्रो पणीता कन्या चंड्या मृत्युवशा तस्जीवण शोक अवतरती स्म तस्गीन माता इम शोका महिला श्री प्रभुसविधे आनीय यदास्थ उपस्थाव तदा श्री प्रभो दिव्य शोक शोकतापो दूरी स्म पिवर्तने काले श्री प्रभो करुण गोलापमता दक्षिणेशरे वादालांत्री मात्र शारदादेव सह वसौभाग्यम ला तर स्थित सेवा सौभाग्य समवाप्यता अभूत परिवर्तनी स्यापुकुरे तथा काशीपुर अस्वस्थ सेभो यथा साध्यं सेवावती श्री प्रभो तिरोधान भाग्यवती गोलापमाता श्री श्रीमा सभ गृहवती तथा तैयाथदर्शन श्री अतिम जीवने साह बाजारे उद्बोधन मठे वसती स्म श्री श्रीमाभा नाम तथा भारम अनत सां सेचाया भारगृत चतुर्वताश्रिष्टवर्ष से डिसेंबर्मास उसे अहनेगरो त्र्यशीतर अठादशतमें खृष्टवर्षे डिसेबर्मास से चतर्दसेणेश्वरे श्रीरामकृष्णस दर्शन तथा त भगवत कथा भगवत्क्रवण कौती स्म श्यामदस प्रख्या कीर्तक श्री प्रभो गृह भक्त रामचंद्रदत् तस्मा कीतन शिक्षा स्म चतुतरादश्ठवर्षे सेप्टेमसमें दिवसे एक दक्षिणेशरे श्यामदस से मथुर्कर्तन निशम्य श्री प्रभो भाभाष्टो बभूव श्याम वसु श्रीरामकृष्ण से वयोवृद्ध भक्त पंचाशीतुतराद्रृष्टववर्ष से अक्टोबर्मासी श्यामुकुर्वाट्यां श्री प्रभो साक्षात्कार लेे ईश्वरचिता मनसो व्याकुतामक तं प्रति प्रसन्नों बूवव तथा तस्म साधन विषय विविध निर्देशदाननमत श्याम भट्टाचार्य पंडित श्यामापट्टाचार्य न्यायवादी कृपा प्राप्तो कृपापक निवासो हुगली मंडलात पातिनी आठपुरे, अस्म निरहंकारी पंडित श्री प्रभु विशेषस्नेह कौतीम पंचाशीतुतराष्टादत ख्रीष्टवर्षा अगस्तमासवें अहने दक्षिण श्यामा मुखा श्रीमद्भागवत आवृत्ति शुवा श्री प्रभु सभवत्था सवस्थाया श्याम से क्रोड़े वक्षसी चीचरण संस्था कृपा विशेष चकार श्यामाुंदरीदेवी श्यासुंदरीम श्रीरामकृष्णा श्री प्रभो गृहभक्त मनोमोहन मित्र जननी चतस कन्या तथा तय जामाता श्रीरामकृष्णे तस्या तृतीय जामाता राखालचंद्र परर्तनी कालेमी ब्रह्मनंद पति श्यामसुंदरी आमंत्रण पुत्रकता दक्षिण आगतवतीभो निर्देशा एक प्रसादग्रहण उपावशत स्वोजन भाजनत श्रीरामकृष्णन विध विध श्यामसुंद मत मस्तक श्यामसुंदरी प्रसादियाँ विनाव स्वीक स्म भक्त रामचंद्रदे महोत्सवसमकर्तन श्रृणवती भाग्यवती श्यामसुंदरी इहलोक त्याज श्यामाुंदरीदेवी श्री श्रीमाता शीयातृदेवी जन्मस्थान बाकुड़ांडला पातीसिंहग्राम पिता हरिप्रसादमजूमदारयराम भाट्या कामुखोपाध्याय से जेषपुत्रेमचंद्रेन सह पर अभव शारदादेव अनो एव राम चंद्रा प्रथ सीरामकृष्णिया चंद्राणीदेव्याजीवने श्रीरामकृष्णस आवीर्भाग यहालौकिदर्शनादी अभवद्री श्रीशारदादेव आवीर्भाव तथा अलौकि दर्शना, दर्शना श्यामसुंदरीद्याजीवते स्म देव भक्तिपरायणायामायिक स्वभावायाह, देव, देव्या, स्वभावत्सला श्यामुंदरीदे माता अवदत अह म आशीत लक्ष्मी इव सम्र वर्ष वस्तुजा यथा संरक्षते स्म सदर ओयाला उपनिया ब्रह्म ब्राह्मक्त संस्थित्रह्म सजे श्रीरामकृष्ण आलाप अभूत शरी पाथारह, सरस्वती सरीपाथारवतीपाथारेहर निवासी महिला सा घोषपल मत से साधि आसी पाथार्व पदवी सा सरिया साधन विषय श्रुवा श्री प्रभु हृदेन प्रभुहृद स्वेच्छया तृहे भुक्ता तरीवेश दृष्टि अतीवसंतुष्ट स्म सरी अ श्री प्रभु पर आप्यायती सहचरी श्री श्री प्रभो सान्य आगता प्रवीणा प्रसिद्धा कीर्तन गायिका दक्षिण प्रभो जन्मोत्सव दस कीतन पीवेश एकुवा श्री प्रभो भाव सधि अभव त नमस्क स्म तिने प्रभो मुखादियालाप तस्म शुवा नृत्यम तथा सामधिस्थव्वा कि बभूव सात कड़ी नरेन्द्रनाथ सेम वयस्को वराहनगर निवासीुवको भक्त वराहनगरमठ गठवासि सेवाम अकोत् तदेन नरेन्द्रनाथ क्वचि क्वचि कलिकाता तो मठम स्म साधुनागमहाशय दुर्गाचरनाग श्री श्रीरामकृष्णस आदर्शो गृह भक्त हॉमिओपैथी पद्धत चिकित्साणिज्ये ख्यातिपन्न ढाकायादे भोग ग्रा जन्म भक्तुरेशंद्रदत्न सह दक्षिणेशरम ययउ काशीपुर श्री श्री प्रभो रोगम स्वदेह आकृष्य ग्रही चेषिते सती श्री प्रभु तम निवार श्री श्री प्रभूंत ज्वलद्न उलिख लिख श्रीमातर श्री श्रीमातर श्री नागमहाशय साक्षा भगवती जानीते स्म एक तीव्रता वजशा तन्म स्म इतो मत सीपे गमनाये अन्हायेक्ष व स्म पिता अपेक्षा मधिक दयावती श्री श्री मता तथा स्वामीपाद अभी तस्म भक् महापुरशोचित गुणावल्या सहेष प्रशंसा नवनव नवनवराष्टाद्रृष्टवर्ष नव से डिसेमबर मसल से सप्तनागम महासम महा लीन अभूत सामध्यायी ब्रह्मव्रत सामध्यायी कशनता पंडित उत्तरपाड़ाया सबे भद्रका कीर्तना श्रीप्रभु प्रथम साक्षात्कार अभवत्तरच्य कमलकुटरे अभु साक्षात्तवान्डित ईश्वर साक्षात्कार न जात ताषण त्रुटिल मत प्रकाशित श अधर मित्रशोकग्रस्ता सन् स श्री प्रभु सविधे अधरेण साक दक्षिणेशरम अगछत श्री प्रभु तस् शोक विषय शुवा एक गंतः तथा उपदेश प्रदाय तसार से उत्वा सांत्वती स्म स सा विद्यालय उपनिरीक्षक आस